ब्रह्मसूत्र के उपक्रम भाष्य की व्याख्यान रूप भाष्यरत्न प्रभा टीका का विचार अनलोक कर रहे हैं टीका में टीकाकार ने युष्मदस्मद प्रत्येकोचर विषय विषयनु तम प्रकाशव विरुद्ध स्वभाव इत्यादि भाष्य के यहाँ तक की चर्चा कर दी है इतरेतर और इत्यतह ये जो है दूसरे वाक्य के प्रारंभ में आए हुए दो पद इनका टीका में अर्थ बताया जा रहा है तो यह शंका हुई कि भले ही आत्मात्मा का परस्पर तादात्म्य ना हो और ये जो हैं उनके धर्मों का भी धर्म संसर्ग पूर्वक होने वाला संसर्ग न हो तो भी अध्यास क्यों नहीं होगा ये जो प्रश्न हुआ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है इित्तः और इत्यतः में इति शब्द का अर्थ है उत्तर इति से आत्मात्मा का परस्पर तादात्म्य या एकत्व का अभाव होने से एकत्व विषयनी या तादात्म्य विषय प्रमा का अभाव प्रमा होगी ये इति शब्द का अर्थ है एकत्व तो विषय या तादात्म विषयक प्रमा का अभाव होने से अतः शब्द का अर्थ है तो प्रमा होगी तो एकत्व तो आत्मनात्मा के एकत्व तो विषयक या दात्म विषयक संस्कार भी नहीं होगा प्रमाहित संस्कार नहीं होगा ये प्रमाहित संस्कार है हेतु अध्यास का तो अध्यास का हेतु न होने से ये अतः शब्द का अर्थ होगा आत्मात्मा के अध्यास का हेतु आत्मात्मा के एकत्व विषयक या तारदात्म्य विषयक प्रमाहित संस्कार का अभाव होने से ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा और ये हेतु बनेगा अध्यासो मिथ्यु तु तुम युक्त इसमें तो आत्मात्मा का अध्यास हो नहीं सकता आत्मात्मा के अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार न होने से ये अतः शब्द का अर्थ है यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं और अध्यासो मिथ्य त्यू भय तुम युक्तम ये जो आ रहा है वाक्य जिसके अर्थ में अतः शब्द ने हेतु बताया ये अध्यासो मिथ्युतुम युक्त युक्तम ये वाक्य बता रहा है अध्यासो नहीं सकता और क्यों नहीं हो सकता इसमें हेतु बताया अतः शब्द ने अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार न होने से अब अध्यास हो नहीं सकता इसे बताने के लिए अध्यासो नास्ति ये कहना चाहिए था लेकिन प्रयोग हुआ अध्यासो मिथ्या तो मिथ्या शब्द के दो अर्थ बताए टीकाकार ने एक अनिर्वचनीय और दूसरा मिथ्या शब्द का अर्थ है अपलाप अपन तो ये जो दो अर्थ हैं इन दो अर्थों में से अध्यासो मिथ्यति भवित्म युक्तम इस वाक्य में मिथ्या शब्द का क्या अर्थ होगा तो कहा कि अपनव अर्थ है अपनव का अर्थ होता है निषेध अपवाद अध्यास नास्ति इस अर्थ में मिथ्या शब्द है अब पदों की व्याख्या होने के बाद अस्मत् गोचरे विषय इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार गोचरे इत्यादि का अवतरण है एक शंका के रूप में ही नुत्र कश्याध्यासो इति आशंक्य कहा कि अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार न होने से अध्यास नहीं होगा तो अध्यास का निषेध कर रहे हो तो किसमें किस के अध्यास का निषेध किया जा रहा है अध्यासो मिथ्येती भविम्म युक्त इस वाक्य से किसमें किस के अध्यास का निषेध हो रहा है इस प्रकार की शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिचिदात्मक युष्म प्रत्यय गोचर से विषय से त अभ्यास अपन ऐसा अनुह करना यानी आत्मा में अनात्मा तथा अनात्म धर्म के अध्यास का निषेध किया जा रहा है। ये अस्मत प्रत, अस्मत प्रत्येगोचरे विषयी चिदात्म के युष्म प्रत्येगोचर इत्यादि से बताया गया ये जो प्रश्न हुआ ना कि किस में किसके अध्यास का निषेध किया जा रहा है प्रमााहित संस्कार रूपी अध्यास के हेतु का अभाव बता करके किसमें किस के अभाव का निषेध कर रहे हो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा कि आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों का निषेध किया जा रहा है अध्यास का निषेध एवं अनात्मा में आत्म तथा आत्मधर्म के अध्यास का भी निषेध किया जा रहा है दोनों में दोनों के अध्यास तथा उनके धर्मों के अध्यास का निषेध किया जा रहा है प्रमाहित संस्कार का अभाव बता करके ये प्रत्य गोचरे इत्यादि से कहा जा रहा है अस्मत् इत्यादि से तो अस्मत्षय चिदात्म चिदात्मके ये जो तीन सप्तमयंत पद है ये आत्मा को बताने वाले हैं और युष्म प्रत्योचर विषय विषयस्य ये अध्यास्त अनात्मा को बताने वाले हैं सप्तम्त तीन पद बता रहे हैं अधिष्ठान को और युष्म प्रत्ये गोचर से विषय ये तीन श्रेष्ठियंत्र पद बता रहे हैं अध्यास्त को और इनके अध्यास का निषेध अधिष्ठान में किया जा रहा आत्मा रूपी अधिष्ठान में पहले वाक्य से बता दूसरे वाक्य में सप्तमयंत है विषय अध्यासो पर विषय सप्तमयंत है ना उससे अनात्मा को बताया जा, बता जा रहा है अनात्मा रूपी अधिष्ठान में विषय न तमान इन श्रेष्ठ दो पदों से बताया जा रहा है अध्यस्त आत्मा तथा आत्मधर्म के अध्यास का विषय शब्दित अनात्मा में निषेध और दोनों अध्यास के निषेध में हेतु है हेतु बताने वाला पद है अतः अतः यानी प्रमाहित संस्कारा भावात। अध्यास हेतु तो हो प्रमाहित संस्कारा भावात। तो भाषण टीका में जो ये लिखा है अस्मत् प्रत्यय गोचरे ये लिखने के बाद अस्मत् प्रत्यय गोचरे का विषयनी ये जो सप्तमयंत विशेषण है अस्मत्त्ययगोचर शब्द का प्रयोग करने के बाद विषयनी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसे बताने के लिए एक अवतरण लिखते हैं विशेनी पद का कि अहमती प्रत्यय अस्ति इति मत्वा ततः तत आत्मा विवेचयती इति तो आत्मा में अनात्म अनात्मा तथा अनात्म तो धर्म का निषेध किया के का जाषेध किया जा रहा है ना। तो ये आत्मा को बताने के लिए केवल अस्मत् प्रत्यय गोचरे पद का मात्र प्रयोग करेंगे तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे शब्द का अर्थ है अस्मत् प्रत्यय योग्य अहम प्रतिति योग्य ये अस्मत् प्रत्ययोचर ये शब्द का तो अहम प्रतिति योग्य जय से आत्मा है ऐसे अहम प्रत्यय योग्य तो अहंकारादि भी है अहंकार बुद्धि आदि भी तो उनमें भी अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से अभिप्रेत अहम् अहम्यय योग्यता विद्यमान होने से आत्मा में अनात्मा धर्माध्यास का निषेध बताना है तो अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से वास्तविक आत्मा को न लेकर के अहम प्रत्यय विषयतया भास्मान दि को लिया जाएगा यदि विषयनी पद नहीं जोड़ेंगे तो अस्मत्त्येक गोचर से अहम के रूप में भास्मान में भाषमान अहंकारादि का, का निषेध ये माना जाएगा तो अनात्मा अधिष्ठान में अनात्म विशेष के अध्यास का निषेध ऐसा कहीं न समझे लोग इसके लिए विषयिनी ये पद जोड़ दिया है कहा ततः आत्मा विवेचयती ततः ने अस्मत्त्यय योग्यत्वेन योग्यत्वेन भाषमान बुद्धियादि से ततः इस सर्वनाम से लेना है बुद्ध को जो अस्मत् प्रत्यय योग्यतया भास रहे हैं जिनमें अस्मत् प्रत्यय की योग्यता है जिस अनात्मा में उस अनात्मा से आत्मा को अलग करके बता रहे हैं आत्मान विवेचयती वो है विषयि शब्द से बताया जा रहा है हा? और विषयनी शब्द का अर्थ क्या निकलेगा तो विषयनी शब्द का अर्थ बताया बुद्धियादि साक्षिणी टीका में टीका करने ने बुद्धियादि साक्षिणी विषयनी का अर्थ है विषयी शब्द का अर्थ है बुद्धियादि का साक्षी तो अस्मत् प्रत्यय योग्यता बुद्धियादि में होने पर भी बुद्धियादि बुद्धियादि के साक्षी नहीं है और यहाँ अस्मत् वो अस्मत् प्रत्यय योग्य अर्थ अधिष्ठान रूपेण अपेक्षित हैं जिस जो बुद्धियादि का साक्षी है दृष्टा है तो बुद्धियादि तो उसके दृश्य हैं न कि स्वयं अपने साक्षी तो विषयि शब्द का अर्थ निकला विषयी का बुद्धियादि साक्षिनी अब ये विषयी शब्द का अर्थ बुद्धियादि साक्षिणी ये किया दृष्टित्व किया बुद्धियादि का तो उनमें आत्मा में बुद्धियादि साक्षित्व कैसे हैं क्यों हैं ये प्रश्न होता है तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुद्धियादि साक्षित्व का साधक हेतु बताने के लिए हेतुगर्भ विशेषण है छिदात्म के ये टीकाकार लिखते हैं कि साक्षित्वे हेतु चिदात्मक इति का साक्षी आत्मा है। आत्मा में है में साक्षीत्व इस साक्षीत्व के हेतु को बताने वाला विशेषण है साक्षिणी चिदात्मक के चिदात्म के चिदात्मक तो चिदात्म के विशेषण जोड़ने से अर्थ निकलेगा अहम इति माने चिद अंश्यात्मनी इत्यर्थ अहम रूप से तो दो भाष रहे हैं चिद भी जड़ भी चिद प्रत्यगात्मा भी मैं के रूप में भासता है और बुद्ध्यादि भी अस्मत् प्रत्यय योग्य होने से अहंतया भाजते हैं लेकिन वे दृश्यत्वेन रूपेन न, रूपे न भाषांगे दृष्टा के रूप में नहीं और ये द्रष्टा के रूप में भाषता है प्रत्येक आत्मांश चिदंश इसलिए अहम इति भाषमा ने चिदात्मा चिदा, चिदंस्यात्मनी ये चिदात्मक का अर्थ निकलेगा उसमें बुद्धियादि अनात्मा का अध्यास का निषेध किया जा रहा है ये कह कह अब विषय से तदर्मा च मिथ्ये भविथम युक्तम ऐसा अन्वय है ना इसमें युष्म प्रत्येगोचर से का अर्थ कर दिया टीकाकार ने ोग्य योग्यस्य प्रत्यय गोचर का अर्थ है त्वंकार योग्य अस्मत् प्रत्यय गोचर का अर्थ है अहंकार योग्य अहम अस्मत् प्रत्यय योग्य और युष्म प्रत्यय यानी का अर्थ निकलेगा त्वंकार योग्य तो योग्य का हैं जो आत्म विपरीत है आत्म विपरीत प्रत्यय अनात्म प्रत्यय गोचर बुद्धियादि हाँ, अनात्मा मात्र ये तोंकार तो योग्य है तोंकार योग्य का अर्थ कर रहे हैं आगे शब्दार्थ बता करके तात्पर्याथ इदमर्थ सेवत युष्म प्रत्यय गोचर से का ही अर्थ कर दिया इति दम सेनेुष्मत्योचर का अर्थ है तो इदमर्थ अर्थस्य अनादर्थ निकलेगा अनात्मनः अब विषय इसका अवतरण है कि ननु अहम इति भास्मान बुद्ध्यादे कथम इदमत आह विषयस्य इति तो अहम इति भास्मान बुद्धियादे तो मैं इस रूप से भास्मान जो बुद्धियादी है उनमें तो योग्य कैसे है इदमर्थत्व तो कैसे हैं एक प्रश्न हुआ हाँ हाँ जो जिनका जिन में अहम अध्यास होता है मैं के रूप में जो हैं, है तो उनमें कथम इदम अर्थत्वम, उनको युष्म प्रत्ये गोचर कैसे कहा जाएगा यद्यपि वो भी अनात्मा है लेकिन उनमें इदम अर्थत्व कैसे होगा एक शंका हुई उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कित आह विषय से तो ये बुद्धियादि भी विषय हैं विषय का मतलब दृश्य भाष्य तो इनमें भी साक्षी भाष्यत्व तो है भले ही अहम तया भाषमान तो हो इति भाष भाषमानत्व होने पर भी बुद्धियादि में बुद्धिया आत्मसाक्षी क्या नाम साक्ष्यव है आत्मसाक्ष्य हैं दृश्यव है इसलिए साक्षी भाष्यत्व हैं ये कहते हैं कि साक्षी भाष्य इतर्थ ओ साक्षी भाष्य है विषय शब्द का अर्थ है साक्षी भाष्य दृश्य वो इदम हो जाएगा इदम अर्थत्व उसमें सिद्ध होगा तो इस प्रकार ये विषय शब्द का शब्दार्थ साक्षी भाष्य से बता करके भावार्थ बता रहे हैं साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण योगात बुद्धियादेर घटाधिवत इदम अर्थत्व न प्रतिभाषत इति भाव कहते हैं प्रतीतित तो बुद्धियादि में इदम अर्थत्व तो नहीं है बुद्धियादि की इदंतया प्रतीति नहीं हो रही है जिसकी इदंतया प्रती हो घटादि की होती है अय घट ऐसे तो उनमें प्रतीतित इदम अर्थत्व तो है और बुद्धियादि में इदम अर्थत्व का जो लक्षण है इदम अर्थ का जो लक्षण है अनात्मा का जो लक्षण है इदम अर्थ कौन होता है ईदम अर्थ होता है भाष्य अहम अर्थ होता है भाषक प्रकाशक प्रकाश्य होता है इदम अर्थ। तो बुद्धियादि में भी प्रकाश्यत्व है भाष्यत्व है तो इदम अर्थ का जो लक्षण है भाष्यत्व चाहे वो वृत्तिस्थ उर्ति, चिदाभास भाष्यत्व हो या साक्षी भाष्यत्व हो घटादि में घटाद्या वृत्तिस्थ चिदाभास भाष्यत्व है और बुद्धियादि में भी साक्षी भाष्यत्व है इसलिए भाष्यत्व जो इदम अर्थ, इदम अर्थ का लक्षण है वह घट रहा है तो इधम अर्थ का भाष्यत्व रूपी लक्षण समन्वित होने से बुद्धियादि में ईदम अर्थत्व है न कि इदंतया भाष्यत्व प्रतीतित ईदया प्रती हो रही है इसलिए वो ईदम अर्थ है ऐसा नहीं किंतु ईदम अर्थ का जो भाष्यत्व ये लक्षण है वह उनमें घट रहा है इसलिए उन्हें ईदम अर्थ कहा जा रहा है विषय कहा जा रहा है इसी को कहते हुए कहा कि साक्षी भाष्यत्व रूप जो लक्षण है भाष्यत्व आ गया किसी पर भाष्यत्व ये अर्थ का लक्षण है तो बुद्धियादी से पर हैं साक्षी अन्य है और उस उसी भाष्यर्थ में है क्या नाम बुद्धियादी में है तो जो जो भी पर भाष्य है वह वह इदमर्थ है यष्यव यत्र यत्र तत्र तत्र यथा यहादय वृत्ति स्वस्थ भिन्न वृत्तिस्त चिदाभास भाष्यत्वात् वृत्तिस्त चिदाभास भाष्य है परभाष्यव है उनमें ऐसे बुद्धियादि से पर हैं भिन्न हैं साक्षी और उससे भाष्यत्व बुद्धियादि में है तो ये परभाष्यव रूप लक्षण वो समन्वित हो रहा है बुद्धियादि में ईदम का इसलिए उन्हें भी ईदम कहा जाएगा आकाशस्तलिंगात इसमें आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है क्यों तो कहा तलिंगात है उसमें ब्रह्म में बताए हुए जो धर्म है ब्रह्म का जो लक्षण है वो आकाश में घट रहा है जो प्रस्ता वहा प्रस्ताव की देवता बताई है आकाश उसका लक्षण बताया है उशस्थ उशस्थिचाक्रायण कि आकाशाद खलु आका सर्वा इन तो ये उत्पत्ति स्थिति स्थितल कारण्रह्म का लक्षण है तस्द्वा ये तस्त्म आकाशसूत इत्यादि के अनुसार आकाशादि जगत का उत्पादक ब्रह्म है उसी में ब्रह्म जगत लीन होता है तो जगत के उत्पत्ति लय का कारण ब्रह्म है और यहाँ पर आकाश को उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बताया जा रहा है इसलिए आकाश शब्द बदलने पर भी वो अर्थ ब्रह्म है ब्रह्म का लक्षण उसमें घट रहा है ऐसे ईदम अर्थ का लक्षण परभाष्य जिसमें घटेगा उसे इदम कहा जाएगा तो इदम का लक्षण बुद्धियादि में घट रहा है पर भाष्यत्व इसलिए इदम अर्थ है बुद्धियादि इस अभिप्राय से लिखा कि साक्षी भाष्यत्व तो रूप लक्षण योगात बुद्धियादे घटादि वत इदम घटादि के तरह इदम अर्थत्व न प्रतिभाषक वो ईदमतया भाष रहे हैं इसलिए उन्हें ईदम अर्थ नहीं कह रहे हैं तो, तो, तो ईदम तो तो अर्थ दो प्रकार का है चिदाभास भाष्य और चिदभाष्य चिदभाष्य ईदम अर्थ है बुद्धियादि चिदाभास भाष्य इदम अर्थ है घट आदि तो दोनों भी परभाष्य होने से ईदम अर्थ हैं भाष्य होने से भाष्य ने प्रकाशित होने से ह हाँ, जाने जाने से उनको कहा जाएगा ईदम अर्थ बुद्ध तो भी इदम अर्थ है इसे बताने के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया है तो अस्मद अर्थ में ईदम अर्थ के अध्यास का निषेध किया जा रहा है क्योंकि अस्मद अर्थ आत्मा इदम अर्थ अनात्मा के एकत्व विषयनी विषय से आहित संस्कार जो दोनों के अध्यास का हेतु है वो नहीं है इसलिए आत्मा में अना, अर्थ के अध्यास का निषेध यह अर्थ निकलेगा तो ये जो अस्मत्त्ययगोचरे विषय चिदात्मक युषमत्त्यय गो, गोचर से तर्मा चध्यास मिथ्येति भवितुम ऐसा नु बताया ना ये जो प्रश्न था कस्मिन कस्य अध्यास अपनु इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यह वाक्य प्रयोग है ये बताया गया यहां पर इस व्याख्यान में इस वाक्य का एक व्याख्या अथवा इत्यादि से कर रहे हैं टीकाकार दूसरी शंका होती है उस दूसरी शंका का निराकरण करने के लिए यहां पर ये अस्मत प्रत्येकोचरे विषय चिदात्मके युष्म प्रत्ये गोचर इत्यादि लिखा है ये बताएंगे वो दूसरी शंका क्या है तो एकदम शुरू में एक जो अनुमान पूर्व पक्षी ने बताया था प्रमाहित संस्कार का अभाव बताने के लिए प्रमाहित संस्कार क्यों नहीं होगा तो आत्मात्मा के एकत्व का अभाव होने से और एकत्व का अभाव कैसे निश्चित होता है तो कहा परस्पर विरोध होने से ये शुरू में एक अनुमान आया था ना न आत्मान आत्मात्मान एक तो परस्पर ये अनुमान है तव प्रकाश वृष्टान्त है तो इसमें परस्पर आय्यायोग्य का अर्थ है परस्पर विरोधात। विरोधात्वात यानी विरोधात। तो ये विरोध रूपी जो हेतु है परस्पर विरोध आत्मात्मा का इसके असिधि की आशंका किसी ने की उस आशंका का निराकरण करने के लिए बताया गया अस्मद प्रत्येक गोचर शब्द से आत्मात्मा का परस्पर तीन प्रकार का विरोध तीन प्रकार का विरोध युष्म अस्मद प्रत्यय गोचरयो पद से बताया गया है ना विरुद्ध स्वभाव बताया गया विरुद्ध स्वभाव है परस्पर विरोध ती, आ, आ, वस्तुतः प्रतीतित व्यवहारतः तीन प्रकार का विरोध बताया गया ये जो तीन प्रकार का विरोध बताया गया है इस तीन प्रकार के विरोध के भी असिद्धि की आशंका होती है तीन प्रकार के विरोध को सिद्ध करने के लिए ये अस्मत प्रत्यय गोचरे इत्यादि है ये कह रहे हैं शब्द मात्र से युष्म प्रत्येक उचरे इसने स्वरूप वस्तुतः प्रतीतित और व्यवहारत विरोध है करके बताया लेकिन उसकी सिद्धि नहीं हुई ना युष्म शब्द बता रहा है अनात्मा में पराक्तव अस्मत शब्द बता रहा है आत्मा में प्रत्यक्तव प्रत्य शब्द बता रहा है आनात्मा में दृश्यत्व आत्मा में दृष्टव और गोचर शब्द बता रहा है व्यवहारत विरोध बताते समय आनात्मा में प्रत्येक अनात्में प्रत्यग आत्माभवपूर्वक अहंकर्ता इत्यादि व्यवहार योग्य गोचर शब्द आत्मा में बता रहा है अनात्मा के अभिभव पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि इस व्यवहार योग्यत्व योग्य बताएं तो ये जो तीन प्रकार बताए गए हैं तीन प्रकार का विरोध बताया गया वह आत्मा में प्रत्यक्त्व तीन प्रकार के विरोध की सिद्धि के लिए अनात्मा में बाह्यत्व तो आत्मा में प्रत्य अनात्मा में दृश्यत्व तो आत्मा में दृष्टित्व अनात्मा में कर्तृत्वादि व्यवहार योग्यत्व तो आत्मा में ब्रह्मास्मि इस व्यवहार का योग्यत्व ये जो बताया गया है प्रत्यक्व दृष्ट और अह्मास्मी व्यवहार योग्यत्व यह आत्मा में असिद्ध है ये युक्ति से बताते हैं यदि कोई और ये असिद्ध दिखाने के लिए अनुमान बनाते हैं आत्मा न मुख्य प्रत्यक्वादि धर्मवान अस्मत् प्रत्यय गोचरत्वात् बुद्धियादिवत एक अनुमान है कि आत्मा में मुख्य अप्रत्यक्वादि धर्म नहीं रहेंगे क्यों अस्मत् प्रत्यय गोचर होने से तो यत्य गोचरत्व न तत्र मुख्य प्रत्यकवादि धर्म तत्व क्यों तो कहते इसलिए कि बुद्धियादि में देखा जा रहा है बुद्धियादि में अस्मत् प्रत्यय है लेकिन मुख्य प्रत्यकत्व तो नहीं है मुख्य चेतनत्व तो नहीं है प्रत्यय शब्द से बताया गया और मुख्य ब्रह्मास्मि इस व्यवहार योग्यत्व तो भी नहीं है जैसे तो बुद्धिदि में अस्मत् प्रत्यय होने पर भी मुख्य प्रत्यकत्वादि नहीं है ऐसे आत्मा में भी अस्मत् प्रत्यय होने से मुख्य प्रत्यकत्वादि का अभाव माना जा ये एक पूर्व का असद अनुमान है अनुमाना भास है लेकिन इस अनुमाना भास को अनुमाना भास है इसमें प्रयुक्त तो हेतु सद हेतु नहीं है यह जब तक नहीं बताएंगे तब तक इसमें तो ये हो जाएगा ना मुख बंद रखना पड़ेगा सामने वाले को जो आत्मा में मुख्य प्रत्यकत्व आदि बताना चाहते उनको या तो बताना पड़ेगा इस बुद्धियादि दृष्टान्त से अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व हेतु के द्वारा जो तुम बताना चाह रहे हो मुख्य प्रत्यकत्वादि का अभाव तो अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व हेतु हेत्वाभाष हे है सद हेतु नहीं है ये बताना पड़ेगा नहीं तो स्वीकार करना पड़ेगा बुद्धिदि के तरह मुख्य प्रत्यकत्वादि का अभाव ही तो ये शंका होती है इस अनुमान को आधार बना करके कोई शंका करता है उस शंका का निराकरण करने के लिए अस्मत प्रत्यय गोचरे इत्यादि लिखा जा रहा है ये कहते हैं अथवा इत्यादि से मैंने अस्मत प्रत्यय गोचरे इस वाक्य का एक व्याख्यान तो कर दिया ये आत्मा में अनात्मा और तद धर्माध्यास का निषेध बताने वाला वाक्य है करके अब वो शंकांतर का भी उत्तर देने वाला यह वाक्य है इसे कह रहे हैं अथवा इत्यादि से तो अथवा इत्यादि को देखिए कि अथवा यद आत्मनो मुख्यम सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्तम ब्रह्मास्मि इति व्यवहार योग्य उक्तम तद असिद इति प्रतीयम्वाद अहंकार व्या आशंक्य आह इति तो कहते हैं जो पहले प्रत्ये गोचरयो हो इस पद से आत्मात्मा में त्रिविध विरोध को सिद्ध करते समय बताया गया मुख्य प्रत्यकत्व और चेतनत्व मुख्य चेतनत्व तथा ये ब्रह्मास्मी व्यवहार योग्यत्व ये असिद्ध है आत्मा में ये सिद्ध नहीं हो सकता उसका अभाव है आत्मा में मुख्य प्रत्यकत्व आदि का आत्मा मुख्य प्रत्यक प्रत्यकत्वादी धर्म से युक्त नहीं है कहा क्यों तो अस्मत् हेतु हे है कहा अस्मत प्रत्ययोग्य होने से कैसे मुख्य प्रत्यकत्वादि का अभाव सिद्ध होगा कहते जैसे अहंकार में आपको मुख्य प्रत्यकत्व और मुख्य प्रतीतित्व अभीष्ट नहीं है ब्रह्मास्म ये योगत्व भी अभिष्ट नहीं है लेकिन वो भी अस्मत्त्योग्य है तो योग्यत्व अहंकार में होने पर भी जैसे अहंकार आपके मुख्य प्रत्यकवादि से रहित है ऐसे आत्मा को भी अहम ऐसा प्रतिमान होने पर भी मान ले मुख्य लेख से रहित शंका शंका हुई इस शंका का निराकरण करने के लिए और आत्मा में मुख्य प्रत्येकवादी को ही सिद्ध करने के लिए ये लिखा अस्मत्प्रत्य गोचरे अब इससे कैसे मुख्य आदि सिद्ध हो रहे हैं आत्मा में इसे कह रहे हैं टीका को देखिए गोचरे इस पद का पहले विग्रह कर रहे हैं अस्मत चासो अस्मत्सो चासो गोचरस् तस्मिन कर्म धारे समाज है चासो अस्मत्सो चासो गोचरस् इति अस्मत् प्रत्ये गोचर इसमें अस्मत शब्द प्रत्यय शब्द और गोचर शब्द एक ही अर्थ को बता रहे हैं इसलिए कर्मधारय समास हुआ है तो जो जिस अनुमान से आत्मा में मुख्य प्रत्यक्तादि का अभाव बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा तो ये पूछ रहे हैं अध्यास पर आक्षेप करने वाले कि आपके अनुमान में प्रयुक्त जो अहम इति प्रतीयमान ये जो हेतु है अहम इति प्रतीय इस अहम इति प्रतीय हेतु का क्या स्वरूप है ये पूछ रहे हैं अहम इति प्रतीय का अर्थ क्या ये समझा जाए कि अहम वृत्ति व्यंग्य स्पूर्णत्व अहम इति प्रतीय अहमति प्रतीय मनत्व का अर्थ अहम वृत्ति व्यंग्य जो स्फुरण है वो है अथवा अहम रूप हेतु का स्वरूप ये है अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर विषयत्व ये माना जाए स्फूरण स्वरूप तो है अहमिति इति प्रतीय का या अहमिति इति प्रतीय का स्वरूप अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर विषयत्व है स्पुर विषय से लेना अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुरण उसका विषयत्व स्फुरण को ही अहम वृत्ति अहम इति प्रतीय मानत्व तो मानेंगे या उस स्पुर विषय को विषय को अहम इति मानेंगे ये हो गया दो विकल्प करके पूर्व पक्षी के हेतु को हेतु का स्पष्टीकरण करने वाला विकल्प तो यदि पहला पक्ष लेते हैं आक्षेप करता तो कह रहे हैं आद्य दृष्टांते हेतु तो सिद्धि यानी अहम अहम् वृत्ति व्यंग्य स्पुरत्व अहमति प्रतीयम मनत्व स्वरूपम् अहम् इति प्रतीयम मनत्व जो हेतु है हमारा उसका स्वरूप है अहम् वृत्ति व्यंग्य स्पुरत्व ऐसा यदि कहेंगे तो स्फुरण का अर्थ है चेतन स्फूरण का अर्थ हो जाएगा चैतन्य चेतनत्व तो व्यंग्य यानी अभिव्यंग अहम वृत्ति से अभिव्यक्त होने वाला जो चेतन अहम वृत्ति बनी तो उसने चेतन विषयक दो आवरण है उसका भंग कर दिया और उसमें चेतन अभिव्यक्त हुआ अहम वृत्ति में तो उसे कहा जाता है अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर उसमें रहेगा अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर तो धर्म ये अहम प्रतीयमान रूप हेतु है हाँ। स्पूर्णत्व रूप तब तो कहते ये हेतु आपने जो अहंकारवत ये दृष्टांत बताया है वो आपका सपक्ष है दृष्टांत तो दृष्टान्त में हेतु को रहना चाहिए ना दृष्टांत में यदि हेतु नहीं रहेगा सपक्ष दृष्टांत में अन्वय दृष्टांत में तो दृष्टांत में हेतु सिद्धि नामक दोष आता है तो ये असिद्ध नाम का हेत्वाभाष हो जाएगा तो अहंकार तो जड़ होने से अपजीकृत पंच भूतों के सम्मिलित सत्व गुण का परिणाम विशेष रूप होने से जड़ होने से उसमें स्पूरणत्व तो नहीं है वह स्फूरण रूप नहीं है स्फुर विषय है स्पुर नहीं है तो ये जो अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर हेतु है वह अहंकार उप दृष्टांत में नहीं रहेगा आपके तो दृष्टांत में हेतु की असिधि नामक दोष आएगा यह असिद्ध हेत्वाभास होगा इस अभिप्राय से लिखा आद्य दृष्टांते हेतु सिद्धि दृष्टांत है अहंकारवत किस हेतु में ये दोष दिखाया जा रहा है हेतु को भी ध्यान में रखना होगा अनुमान को भी अनुमान है कि आत्मा न मुख्य प्रत्यकवादि धर्मवान अहमति प्रतीयमान अहंकारवत ये जो अनुमान है उसमें मुख्य प्रत्यकत् का अभाव बताने वाला आत्मा है और इसके लिए प्रयुक्त जो हेतु है अहम उसका अर्थ अहम व्यंग्य स्पूरत्व करने पर दृष्टांत में हेतु की असिद्धि नामक दोष होता है तो दृष्टांते हेतु सिद्धि तो दृष्टांत में हेतु को सिद्ध करने के लिए ये प्रथम विकल्प को छोड़ना पड़ेगा पूर्व पक्ष को तो मानना पड़ेगा अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर यह अहमिति इति का स्वरूप नहीं है तो क्या है फिर तो अहम अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर विषयत्व ये ओ अहमिति प्रत्य हेतु का स्वरूप है ऐसा यदि मानेंगे तो दृष्टांत में तो वह अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर विषयत्व रहेगा अहंकार में अहंकार अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर है साक्षी और उसका विषयत्व साक्षी वैद्यत्व रूप अहंकार में रहता है अहम वृत्ति व्यंग्य स्पुर शब्द से लेंगे साक्षी को अहम वृत्ति व्यंग्य स्पूरणत्व तो का अर्थ निकलेगा साक्षीत्व। वो तो अहंकार में नहीं है किंतु साक्षी वेद्यत्व रूप स्पुरन विषयत्व है हाँ। तो वो तो दृष्टांत में रहेगा तो दृष्टांत में हेत्व तो सिद्धि नामक तो नहीं आएगा किंतु फिर हेतु में हेतु है हे आत्मा और उसमें साक्षी वेद्यत्व है क्या आत्मा में है साक्षी वेद्य तो कहां है आत्मा ने <laughs> तो स्वयं प्रकाश है साक्षी विद्या ने वैसी विषयता भाष्यता नहीं है तब तो फिर अहंकार के तरह वो भी ईदम अर्थ बन जाएगा है वो तो विषय नहीं है तो आत्मा में विषय तो नहीं है स्पुरन रूप है स्पुरण का विषय नहीं है तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि द्वितीय हेतु पक्षे तद असिद्धि तो पक्षे यानी आत्मनी पक्षे हैं आत्मा उसमें तत तत् हेतु की असिद्धि हेतु की असिद्धि हो जाएगी यदि हेतु का स्वरूप स्पुरन विषय तो मानेंगे तो स्पुर का विषय तो आत्मा न होने से विषय तो रूपी हेतु की असिद्धि आत्मा रूपी पक्ष में होगी तो पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपासिद्धि ये स्वरूपासिद्धि नाम का दोष आता है तो फिर दोषारा का अर्थ निकला आत्मा में मुख्य प्रत्यकवादी धर्म का अभाव सिद्ध करने वाला जो अहम इति प्रतीयम मानत तो हेतु है ये सद हेतु नहीं है हेत्वाभाष तो है असिद्ध नाम का असिध नाम का हेत्वाभाष तो होने से इससे आत्मा में मुख्य प्रत्यकत्वादि का अभाव सिद्ध नहीं होगा मुख्य प्रत्यकत्वादि ही सिद्ध होंगे ये कह रहे हैं तो ये जो विषयनी पद है विषयनी इस पद का अवतरण लिखते हैं एक शंका के रूप में ननु यद आत्मनो विषयित्व तद असिद्धम अहंकारवत् शब्दवत आह इति। तो ये जो पहले विषय विशै एक विशेषण था न युष्म प्रत्ये हो विषय विशै विषयों यहां पर आत्मनात्मा का तात्म्य नहीं होगा एक शंका की थी ना कि एकत्व तो का अभाव होने पर भी आत्मा आत्मात्मा के शुक्ल घट इत्यादि के तरह तादात्म्य क्यों नहीं होगा तादात्म्य हो जाए तो कहा कि विषय विषयी न वहां पर कहा था तो आत्मा और अनात्मा में विषय विषयी भाव है शुक्ल और घट के तरह गुणगुणी भाव नहीं है गुणगुणी भाव होता तो तादात्म्य हो जाता विषय विषयी भाव है तो जैसे दीप और घट में विषय विषयी भाव होने से तादात्म्य नहीं है ऐसे आत्मा में भी आत्मात्मा में भी विषय विषय भाव होने से तादात्म्य नहीं है ये दिखाने के लिए विषय विषय नो एक विशेषण पहले बताया था उसमें आत्मा को विषय ही बताया था और विषय बताया था युष्मत प्रत्ये अनात्मा अहंकार आदि को वो तो जो विषयत्व तो बताया गया है उसके असिद्धि की शंका की जा रही आत्मा में जैसे त्रिविध विरोध बता बताने के लिए मुख्य प्रत्यकवादी आत्मा में बताए थे उनके असिद्धि की शंका हुई फिर उसका समाधान करने के लिए प्रत्येकोचरे ये पद प्रयोग हुआ ऐसे विषय विषयों इस शब्द से आत्मा में जो मुख्य विषयित्व तो बताया गया था वह वह असिद्ध है ये एक शंका है कि ननु यद् आत्मनो विषयित्व पूर्वम उक्तम ऐसे लगाना कि पहले बताया गया तद असिद्धम पहले कब बताया विषय विषयों इस द्वितीय पद से वो मुख्य विषयित्व आत्मा में असिद्ध है क्यों असिद्ध है तो कहते हैं इति शब्दवत्वाद अहंकारवत, तो अहंकार में विषयित्व नहीं है विषयत्व है आप कहते हो ऐसे आत्मा में भी क्या नाम आत्मा में भी विषयत्व ही रहना चाहिए विषयित्व नहीं रहना चाहिए क्योंकि अनुभवी इस शब्द वाला है वो इस शब्द तत्व का शब्द विषय तो अनुभवामी इति शब्द विषयत्वात ऐसे लगाना। तो ये जो शंका हुई इस शंका का समाधान करते हुए भाष्य में लिखा विषयनी आत्मा को विषयनी कहा जा रहा है तो यहां पूछ रहे हैं दो विकल्प करके यहां भी हेतु का स्वरूप जैसे अहम इति प्रतीय मानत्व का स्वरूप क्या है इसके लिए दो विकल्प किए थे ना? ऐसे अनुभवामि अनुभवामी शब्दवत्व इस हेतु शब्द का क्या स्वरूप है अनुभवामि इति शब्दवत्व का अर्थ क्या अनुभवामि इति शब्द शब्दवाच्यत्व ये है वाच्यता बताना चाहते हो या अनुभवामि इस शब्द का लक्ष्यत्व बताना चाहते हो अनुभवामि इति शब्दवत्व इस हेतु का स्वरूप आपको स्पष्ट करना पड़ेगा अनुभवामी शब्दवाच्यत्व ये अनुभवामि शब्द है या अनुभवामि इस शब्द का लक्ष्यत्व ये अनुभवामि इति शब्द का स्वरूप है ये दो विकल्प किए ये दो विकल्प करके उसमें से पूर्व पक्ष यदि प्रथम विकल्प मानना चाहेंगे आक्षेप करता कहते नाद्य वाच्य ये मानोगे तो जो पक्ष है आत्मा साक्षी उसमें अनुभवामी इस शब्द की वाच्यता नहीं है चा तदेव अभ्युद्यदेव इत्यादि श्रुति आत्मा में वाक्युदित शब्द वाच्यत्व का निषेध कर रही है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतिया आत्मा को शब्द का वाच्य नहीं है ये बता रही है शब्द वाच्य तो तो रहता है जिसमें शब्द का चार प्रकार के प्रवृति निमित्त में से एक न एक प्रवृति निमित्त हो उसमें जाति क्रिया गुण संबंध और इन चारों में से एक भी आत्मवस्तु में नहीं है जिसे हम विषयी कह रहे हैं इसलिए उसमें अनुभवामी शब्द वाच्यत्व रूप हेतु नहीं रहेगा पक्ष में हेतु का अभाव यदि वाच्यत्व कहेंगे तो तो असिधि नामक दोष से दूषित हो जाएगा अनुभवामीति शब्दवत्व हेतु वो असिद्ध होने से पक्ष में अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा विषयित्व तो अभाव को सिद्ध नहीं कर पाएगा ये कहा तो फिर दूसरा लेते हैं यदि लक्षत्व आत्मा में हेतु को पक्ष में हेतु को सिद्ध करने के लिए अनुभवामी इति शब्दवत्तो हेतु का स्वरूप है अनुभवामी इति शब्द लक्ष्यत्व तो दृष्टांत में नहीं रहेगा अहंकार अनुभवामी इस शब्द का लक्ष्यार्थ नहीं है वो वाच्यार्थ है ये प्रमा, जो प्रमाता के साथ जुड़ा हुआ अहम अंश है अहंकार है वो तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त होने से इसमें रहेगा में इस शब्द का वाच्य लक्ष्यत्व तो नहीं रहेगा जहां वाच्यार्थ शक्ति संबंध को लेकर के वाच्यार्थ को लेकर के तात्पर्य अनुपन्नता वहां लक्षणा की जाती है ना तो यहां पर तो अहंकार में लक्ष्यत्व नहीं है वाच्यत्व है इसलिए और शब्द वाच्य ही अहंकार होने से उसमें लक्ष्यत्व रूप हेतु दृष्टांत में नहीं घटेगा तो दृष्टांत में हेतु सिद्धि नामक दोष आएगा ये कह रहे हैं कि नंत्य ने द्वितीय लक्ष्यत्व ये भी हेतु का स्वरूप नहीं हो सकता तो क्यों तो कहते दृष्टांते तद्वैकल्यात वैकल्याथ अभाव तत यानी हेतु लक्ष्यत्वरूप हेतु तो दृष्टांत है अहंकार उसमें शब्द लक्ष्यत्वरूप हेतु का अभाव होने से ये लक्ष्यत्व भी हेतु का स्वरूप नहीं होगा ये कहा गया अब चिदात्मके ये क्यों लिखा है इसके भी ये भी एक शंका का व्यावर्तन करने के लिए लिखा गया है उसे बताया जा रहा है इसको पूरा किया जाए फिर ये इतना आत्मविषेक तो शंका भी समाधान पूरा हो जाएगा फिर युष्मत प्रत्येक गोचर से अनात्म विषयक रहेगा वो सरस्वती सैन के बाद होगा तो देहम अध्यासस्यात् देष्त् मनुष्योहत आत्मात इति तो कहते हैं जैसे देह और अहंकार इन दोनों में विषय विषयी भाव है अहंकार है देह में अभिमान और उस अभिमान का विषय है देह अभिमान है विषय अभिमान किस विषयक है तो देह विषयक इसलिए अभिमान रूप अहंकार हो गया विषयी और देह हो गया उसका विषय तो अहंकार और देह में विषय विषयी भाव है कि नहीं तो भी अब ये आत्मा और अनात्मा में विषय विषयी भाव बता रहे हैं ना आत्मा में विषय तो कहा और उसका विषय बताया अनात्मा विषय है आत्मा विषयी तो कहते हैं देह और अहंकार में जैसे विषय विषयी भाव है और ये अध्यास भी हो जाता है तो अहम तो देहम जाना इति देहांकारोर विषय विषय ते भी मनुष्यो अहम इति अभेद अध्यासवत तो विषय विषयी भाव होने पर भी मनुश्य, मैं मनुष्य हूं ऐसा अभेद अध्यास भी हो रहा है ना मनुष्य हूं मैं वो अहंकार को और देह को परस्पर अध्यस्त माना जा रहा है तो जैसे विषय विषयी भाव होते हुए भी मनुष्यो अहम इनमें विषयी तथा विषय में अभेद अध्यास हुआ अहंकार तथा देह का अभेद अध्यास हुआ ऐसे ही आत्मा और अनात्मा में भी अभेद अध्यास हो जा एक शंका होती है आत्मा आत्मात्मा का अभेद अध्यास हो जाए देह अहंकार के अभेद अध्यास के तरह क्यों तो दोनों में विषय विषयित्व है आत्मा विषयी है और अनात्मा विषयी है तो विषय विषयित्व ये अहंकार और देह में भी है तो भी मनुष्यो अहम इत्यादि में अहम अभेद अध्यास हुआ अहंकार और देह का ऐसे आत्मा और अनात्मा में परस्पर विषय विषयी भाव होने से अभेद अध्यास हो जाए एक शंका हुई हाँ? हाँ? हाँ? हाँ? हाँ? हाँ? तो, तो मनुष्य शरीर है ना तो मनुष्य शरीर विशेष में जिस शरीर विशेष में अहम क्या नाम हो ये हो जाता है अभिमान उस शरीर का अहंकार अभिन्नतया भान हो जाता है मय के रूप में भान हो जाता है तो ये कह रहे हैं तो मनुष्यो अहम इति अभेद अभेद्या आत्मा रपि अभेद अध्यास ये ध्यान में आई न शंका इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं इत्यत आह चिदात्मके चिदात्मक ये पद लिखा है तो तयोर्जाड्याप्वाभ्या सा दृश्यात् चिदात्मनि अनविने जड़ अध्यास इत्यतो चिदात्मके इति वो आगे पीछे हो गया ठीक है आ, आगे पीछे हो गया हमारा पढ़ते समय दृष्टि ऊपर नीचे गई ना तो इसलिए तो ये कहते हैं यानी चिदात्मके का अर्थ कर रहे हैं कि तयोर तयोर्जाड्यापत्वाभ्याम अध्यासेपि चिदात्मनी अन्विने इति भाव तो ये कह रहे हैं तयो तय यानी देहंकारो कहते देह और अहंकार में विषय विषयी भाव होने मात्र से अभेद अध्यास हुआ हो ऐसा नहीं इनमें तो अभ्या, अभेद अभ्यास का निमित्त है सादृश्य तो देह और अहंकार में जड़त्व जड़ रूप समानता होने से सादृश्य होने से उस सादृश्य निमित्तक अभेद अभ्यास है देह अहंकार का विषय विषयित्व तो निमित तक नहीं है केवल विषय विषयी भाव होने मात्र से उनमें देह और अहंकार में अभेद अध्यास हुआ हो ऐसा नहीं उनमें अभेद अध्यास का प्रयोजक है सादृश्य समानता नहीं तो घट और प्रकाश में भी अभेद अध्यास होना चाहिए ना विषय विषय भाव होने से ऐसा नहीं है सादृश्य जहा है वहां अभेद अध्यास होता है सर्पोयम इत्यादि के तरह ऐसे ही यहां पर अभेद अध्यास का प्रयोजक देह और अहंकार के सादृश्य है विषय विषय तो नहीं हाँ ये कह रहे हैं कि तयो हो यानी देह अहंकार तय का अर्थ है जाड्य अल्पत्वाभ्याम सादृश्यात अध्यास तो जाड्य तथा अल्पत्वरूप सादृश्य के कारण देह और अहंकार का अभेद अभ्यास होने पर भी ऐसे दारिष्टान्त में जिनका अभेद अध्यास सिद्ध करना चाह रहे हैं देह अहंकार का अध्यास दिखा करके तो अध्यास का प्रयोजक दृष्टांत में जो है वो दृष्टान्त में भी दिखाना पड़ेगा ना तो दृष्टांत में अध्यास का प्रयोजक विषय विषय तो नहीं है सादृश्य है वो सादृश्य देह आत्मा और अहंकार में भी बताना पड़ेगा लेकिन आत्मा और अहंकार में ये सादृश्य नहीं है आत्मा तो चेतन है और अनवच्छिन्न है व्यापक है अनल्प है और अहंकार जड़ है और अल्प है ये वही चित्र है सादृश्य नहीं है विषमता है तो विषमता होने के कारण आत्मा और अहंकार का अध्यास नहीं होगा ये कह रहे हैं कि तयोर अभ्याम जाड्याल्याम सादृश्या चिदात्मनी अन्विन्न जड अल्प अहंकारादेर नाध्यास इतिभा ये अभिप्राय है चिदात्म के ये लिखने का अब युष्म प्रत्यय इत्यादि का अवतरण है एक शंका के रूप में इस पर चर्चा हम लोग चार तारीख को करेंगे कल पौने सात बजे आना है घंटी पौने सात बजे लगाना सुबह सरस्वती शयन होगा